पातंजलोग प्रदीप सदर्शन समन्वय कैवल्यपाद इसमें कैवल्य के उपयोगी चित्त तथा चित्त के संबंध में जो जो शंकाएं हो सकती हैं उनका युक्त पूर्वक निवारण किया है चित्तेर प्रति तदाकारा तदाकरापत स्वबुद्धि संवेदनम पुरुष को जो क्रिया अथवा परिणाम रहित है स्वप्रतिबिंबित चित्त के आकार की तरह आकार की प्राप्ति होने पर अपने विषयभूत चित्त का ज्ञान होता है अर्थात निर्विकार पुरुष में दर्शन कर्तृत्व ज्ञातृत्व स्वाभाविक नहीं है किंतु जैसे निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा में अपने चंचलता के बिना ही जल रूपी उपाधि की चंचलता से चंचलता भासती है वैसे ही चित्त में प्रतिबिंबित जो चेतन है वह भी स्वाभाविक गयातृत्व और भोक्तृत्व के बिना ही केवल प्रतिबिंबाधार चित्त के विषयाकार होने से तदाकार भाषता है वह सदा क्रिया रहित और ज्ञान स्वरूप रहता हुआ इसका साक्षी बना रहता है अगला सूत्र चित्र के संबंध में है अगला सूत्र चित्र चित्त के संबंध में है दृष्टि दृश्योपरक चित्तम सर्वाथम दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सारे आकार वाला होता है अर्थात एक तो चित्त का अपना स्वरूप है दूसरा पुरुष से प्रतिबिंबित होकर चेतन अर्थात ज्ञान वाला प्रतीत होता है यह उसका दृष्टा से उपरक्त हुआ गृहीता स्वरूप है तीसरा बाह्य विषयों से प्रतिबिंबित होकर उन जैसा भाजता हुआ स्वरूप है यह उसका दृश्य उपरक्त बाह्य स्वरूप है इस प्रकार चित्त को एक ऐसा दर्पण समझना चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो और अन्य विषयों का प्रतिबिंब आ रहा हो इस शंका के निवारणार्थ कि जब चित्त से ही सब व्यवहार चल रहे हैं और उसी में सब वासनाएं रहती हैं तो दृष्टा प्रमाण शून्य होकर चित्त ही भोगता सिद्ध हो जाएगा अगला सूत्र है सद संख्येयवासना भी चित्रमी परार्थम संगत्यकारिवाद यद्यपि चित्त अनगिनती वासनाओं से चित्रित है तथापि वह पुरुष के लिए है क्योंकि वह संगत्यकारी है यहाँ तक चित्त और पुरुष का भेद युक्ति द्वारा बतला कर अब अगले सूत्र में यह बतलाते हैं कि इसका वास्तविक ज्ञान तो अनुभवगम्य है विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना भी है। समाधि द्वारा जब योगी को पुरुष और चित्त के भेद का साक्षात्कार हो जाता है तब उसकी आत्मभाव भावना की मैं कौन हूँ क्या हूँ कैसा हूँ इत्यादि निवृत्त हो जाती है अब इस पद के अंतिम सूत्र में कैवल्य का स्वरूप बतलाते हैं पुरुषार्थ शून्यनाम गुणा प्रतिश कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा शक्ति रीति पुरुषार्थ से सुनने हुए गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है अथवा चिति शक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना कैवल्य है गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है जब यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तब उस पुरुष के प्रति उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता इसलिए वे अपने कारण में लीन हो जाते हैं इस प्रकार पुरुष का अंतिम लक्ष्य अपवर्ग संपादन करने के पश्चात गुणों का अपने कारण में लीन हो जाने का नाम कैवल्य है अथवा यो समझना चाहिए कि धर्मी चित्त के परिणाम क्रम बनाने वाले गुणों का अपने कारण में लीन हो जाने पर चित्ती शक्ति पुरुष का चित्त से किसी प्रकार का संबंध न रहने पर शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थित हो जाने का नाम कैवल्य है